पत्रावली दो स्वामी अभेदानंद को लिखित द्वारा ईटी स्टडी हाई व्यू के वर्षम रीडिंग इंग्लैंड अक्टूबर अठारह सौ पंचानबे प्रियकाली तुम्हें मेरा पिछला पत्र मिला होगा इन दिनों सभी चिट्ठियां ऊपर के पते पर भेजो से स्टडी ता, तारक दादा से परिचित हैं वह मुझे अपने विश्व निवास पर ले आया है और हम दोनों इंग्लैंड में एक उत्तेजना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष पुनः नवंबर में अमेरिका के लिए प्रस्थान करूंगा अतः मुझे संस्कृत और अंग्रेजी खासकर दूसरी भाषा यथेष्ठ रूप से जानने वाले व्यक्ति या शशि या तुम या शारदा की आवश्यकता है अब अगर तुम पुनः पूर्ण स्वस्थ हो गए हो तो बहुत अच्छा तुम चले आओ या शरद को भेजो अनुगामियों को जिन्हें मैं छोड़ जाऊँगा शिक्षा देने वेदांत के अध्ययन के लिए उन्हें प्रस्तुत करने अंग्रेजी में कुछ अनुवाद करने तथा कभी कभी समय समय पर व्याख्यान देने का कार्य है कर्मणा बाध्यते बुद्धि ही अमुक आने को बहुत उत्सुक है किंतु जब तक आधार सुदृढ़ नहीं होता किसी भी चीज के गिर जाने की बहुत संभावना है इस पत्र के साथ मैं एक चेक भी भेज रहा हूँ कोई भी आए किंतु कपड़े और दूसरी आवश्यक चीज़ें खरीद लो मास्टर महाशय महेंद्र बाबू के नाम एक भेज रहा हूँ गंगाधर का तिब्बती चोंगा मठ में है उसी तरह का चोंगा गेरुआ रंग का दर्जी से बनवा लो ध्यान रखना कि कॉलर थोड़ा ऊंचा हो उसमें गला और गर्दन रहे इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास एक गर्म ओवरकोट कोट अवश्य हो क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है जहाज पर यदि तुम ओवर पहने नहीं रहोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा मैं द्वितीय श्रेणी का टिकट भेज रहा हूं क्योंकि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बर्थ में अधिक अंतर नहीं है अगर शशि को भेजना निश्चित हो तो जहाज के खजांची को पहले ही सूचित कर दो जिसमें उसके लिए निरामिष भोजन का प्रबंध कर दे बम्बई जाकर मेसर्स किंग किंग एंड कंपनी फोर्ट बम्बई से मुलाकात करो और उनसे कहो कि तुम श्री स्टेडी के आदमी हो तब वे तुम्हें इंग्लैंड तक का टिकट दे देंगे यहाँ से आदेश के साथ कंपनी को एक पत्र भेजा जा रहा है मैं खेतली के महाराज को भी लिख लिख दे रहा हूँ कि वे अपने बंबई के एजेंट को आदेश दें कि तुम्हारा पैसेज सुरक्षित कराने की व्यवस्था कर दो अगर एक सौ तो पचास की रकम तुम्हारे वस्त्रों के लिए पर्याप्त न हो तो शेष राखाल से ले लेना बाद में मैं वह राशि उसे भेज दूँगा देब खर्च के लिए और पचास रुपये रख लेना राखाल से ले लेना बाद में मैं चुकता कर दूँगा चूनी बाबू को जो धन मैंने भेजा था उसकी प्राप्ति की कोई सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है जितना शीघ्र हो सके प्रस्थान करो महेंद्र बाबू को सूचित कर दो कि कलकत्ता में वे ही मेरे एजेंट हैं उनसे कहो कि अगली डाक से श्री स्टडी को यह सूचित करते हुए पत्र लिख दें कि वे कलकत्ता में तुम्हारी ओर से व्यापार संबंधी सभी कार्यों की देखभाल करेंगे वस्तुता श्री स्टेडी इंग्लैंड में, में मेरे सचिव हैं महेंद्र बाबू कलकत्ता में और आला सिंगा मद्रास में यह सूचना मद्रास भी भेज देना यदि हम सभी कटिबद्ध होकर काम न करें तो क्या कोई काम हो सकता है अतः तैयार हो जाओ और कार्य आरंभ कर दो भाग्य बहादुर और कर्मठ व्यक्ति का ही साथ देता है पीछे मुड़कर मत देखो आगे अपार शक्ति अपरिमित उत्साह अमित साहस और निस्सीम धैर्य की आवश्यकता है और तभी महत्कार निष्पन्न किए जा सकते हैं हमें पूरे विश्व को उद्दीप्त करना है जिस दिन जहाज प्रस्थान करने को हो उस दिन तुम भी तुम श्री स्टडी को यह सूचित करते हुए पत्र लिख दो कि किस जहाज से इंग्लैंड आ रहे हो अन्यथा लंदन पहुँचने पर तुम्हें कठिनाई में पड़ने की संभावना है उसी जहाज से आओ जो सीधे लंदन आता हो यद्यपि या यात्रा समुद्र में कुछ अधिक दिन भी लग जाता हो किंतु भाड़ा कम होगा अभी तो पैसे कम है समय आने पर हम लोग पृथ्वी के सभी भागों में बड़ी संख्या में उपदेशक भेजेंगे ससने तुम्हारी तुम्हारा ही विवेकानंद पुनश्च तुम बम्बई जा रहे हो यह खेतड़ी के महाराजा को शीघ्र लिख दो और यह भी कि उनका एजेंट पैसेज सुरक्षित कराने तथा जहाज पर चढ़ा देने आदि में प्रस्तुत रहा तो प्रसन्नता होगी पॉकेट बुक में, में मेरा पता लिख रख लेना जिससे आगे कोई कठिनाई न हो